एक अजीब किस्म का भवन तैयार करने की आज्ञा दी। बादशाह का हुक्म था कि भवन की, की नींव पृथ्वी में नहीं होनी चाहिए यहाँ तो केवल हुक्म का इंतजार था हुक्म पाते ही बिरबल ने भवन निर्माण के खर्च का विवरण बताया बादशाह की आज्ञा से सरकारी खजाने से खर्च के लिए रुपए दे दिए गए रुपया मिलने पर बिरबल ने बादशाह से कहा कि हवाई भवन को तैयार करने वाले कारीगरों की तलाश करने में दो तीन मास का समय चाहिए कारीगरों के मिल जाने पर तो भवन आनंद फानंद में ही तैयार हो जाएगा बादशाह ने उन्हें तीन मास की छुट्टी भी दे दी बिरबल रुपए और छुट्टी लेकर आए और उन्होंने चिड़ी मारो को तोते पकड़कर कर लाने का हुक्म दिया चिड़ी मारो ने सैकड़ों तोते बिरबल के सामने हाजिर कर दिए बिरबल ने अपने मन पसंद चालीस पचास तोते रख लिए और बाकी वापस कर दिए चिड़ी मार को उनका उचित पारिश्रमिक देकर विदा कर दिया इसके बाद उन्होंने तोते को सिखलाने का भार अपनी लड़की सुशीला को, को सौंप दिया और स्वयं अन्य कार्यों में लग गए अवसर पानी पर वह भी तोतों को कुछ न कुछ सिखाते और उनसे बोलते चूना लाओ ईटे इकट्ठी करो हवाई भवन तैयार करो यहाँ नीव रखो वहाँ गारा रखो जल्दी करो चलो चलो जल्दी काम पूरा करो इन बातों का वह उनसे अभ्यास भी कराते थे इसी तरह से दो मास बीत गए बिरबल के बिना बादशाह बहुत बड़ी कमी महसूस करते बिरबल गुप्त वेश में रहते थे अतः बादशाह को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था जब तोते काफी कुछ सीख गए तो एक दिन बिरबल तोतों को पिंजरे में बंद कर बादशाह के भवन की ओर गए और, और उन्होंने बादशाह बादशा से प्रार्थना की कारीगर आ गए हैं अब शीघ्र ही कार्य आरंभ होगा आप चलकर, चलकर जरा, जरा देख लीजिए बादशाह बादशा बिरबल के, के साथ गए बिरबल ने जनान खाने के एक कमरे में पहले में ही सभी तोतों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया था और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था जब बादशाह बादशा कमरे के, के निकट पहुँचे तो बिरबल की आज्ञा से नौकर ने दरवाजा खोल दिया दरवाजे का खुलना था कि सारे तोते उड़ गए। उनके एक साथ उड़ने से एक कर्णभेदी स्वर फर फर हुआ जिससे बादशाह सहम कर दो कदम पीछे हट गए देखते ही देखते तोतों की इन आवाजों से आसमान गूंज उठा तोते चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ईट लाओ चूना लाओ भवन तैयार करो किवाड़ लगाओ ईटे इकट्ठे करो यहाँ नींव रखो चलो, चलो चलो चलो जल्दी करो बादशाह आश्चर्य चकित होकर बोले वे तोते क्या कर रहे हैं बिरबल बिरबल ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया जहाँ बना हवाई भवन की तैयारियाँ तोते सामान इकट्ठा कर रहे हैं सामान एकत्रित हो जाने पर हवाई भवन बनना आरंभ होगा बादशाह समझ गया कि बिरबल ने अपनी होशियारी से उन्हें बेवकूफ बनाया है वे बिरबल की चतुराई पर मुस्कुरा दिए। अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी हवाई भवन वाचक स्वर भारतीय परिमारी